मंत्राठ सहनावतो सहनौन सह वीर कर्वा वह तेजस्विनावीतस्त विषा वही शांति ही। शांति ही। शांति साधारण नमस्ते आई आपका जो है योग दर्शन कक्षा में स्वागत है और योग दर्शन का जो साधन पाद का द्वित साधन पाद जो है दूसरा पाल उसका हमने पहला सूत्र पढ़ा दिया था इस पर हमने विचार कर लिया था इसमें कोई शंका तो नहीं है नहीं जी तीसरा शुरू कर दिया था ये, वो हाँ दिया। तीसरा शुरू किया था बिल्कुल जस्ट शुरू ही किया था उसके बाद आपने कहा था कि चौथे में कुछ जो है वो चीजें पहले बता के फिर तीसरे में दोबारा से आ जाएंगे तो आपने प्रसुप्त की थोड़ी व्याख्या करी थी की प्रसुप्त सोया हुआ संस्कार उभर आता बाद में जिससे आपने तो पहला और दूसरा हमने पढ़ा दिया था हाँ, पहला दूसरा तो आपने पढ़ाया था दूसरी बार जब आए थे तो उसने आपने पहले की दोबारा से थोड़ी व्याख्या गहराई में करी थी अच्छा तो चलिए दूसरा फिर चलते हैं, फिर दूसरा से चलते हैं। हाँ ठीक है सौ ही दूसरा से चलते है फिर बोलते सौ ही क्रिया योग वह जो तप तो तो स्वाध्याय क्रियायोग योग तप स्वाध्याय का नाम क्रियायोग है तो उस पर जो है अवतरणिका है सही ही क्रियायोग, वह क्रियायोग क्या है किस लिए है क्यों क्रियायोग करना चाहिए क्यों क्रियायोग किया जाता है तो बोल रहे हैं कि सही ही क्रियायोग, समाधि भावनाथ क्लेशकरणार्थ वो तो जो क्रिया है समाधि को सिद्ध करने के लिए समाधि को प्राप्त करने के लिए और क्लेश को तनु करने के लिए कमजोर करने के लिए क्रिया योग की जाती है इसका जो है महर्षि वेद्या जी इसकी जो व्याख्यान कर रहे हैं बोलते सौ ही आसेव्य मान समाधि भावयती क्लेशांश प्रतनु करोति बोल रहे हैं कि सौ ही आसेमान वह जो क्रिया योग्य है सेवन किया जाता हुआ है तो सेवन किया जाता हुआ वह क्रियायोग समाधिम भाव्यति समाधि की समाधि को सिद्ध करता है समाधि को प्राप्त कराता है क्लेशांश प्रतन करो थी और क्लेशों को जो है तनु करता है प्रकृष्ठ रूप से प्र मन रूप से अच्छी प्रकार से तनु मने कमजोर अच्छी तरीके से कमजोर करता है आगे कह रहे हैं जब कमजोर हो गया पहले तो किसी भी चीज को कमजोर किया जाता है फिर कमजोर करके उसको फिर समाप्त किया जाता है एका एक आप किसी भी यदि जो ज्यादा ताकतवर चीज हो एका एक उसको नहीं तोड़ सकते उसको समाप्त नहीं कर सकते क्या करना है पहले धीरे धीरे उसको कमजोर करना है फिर उसको समाप्त करना है तो ऐसे ही ये जो है क्रिया योग के द्वारा जो है जो है क्लेशों को तनु किया जाता है जब क्लेश तनु हो जाता है अच्छी तरीके से तनु माने कमजोर जब हो जाता है तब प्रतु कृतान क्लेशान प्रसंख्या प्रसंख्याग्निना प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान करिष्यति इति और जब वह धर्मिण क्लेशान अच्छी तरीके से कमजोर किए गए क्लेशों को या अच्छी तरीके से कमजोर हुआ जो है कमजोर किया हुआ कम कमजोर किया गया जो क्लेश हैं उन क्लेशों को प्रसंख्यान रूपी अग्नि से प्रकृष्ट ज्ञान विवेक ख्याति, जो प्रसंख्यान कहते प्रकृष्ट ज्ञान को तो प्रसंख्यान रूपी अग्नि के द्वारा ज्ञान अग्नि के द्वारा ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिण तो दग्ध बीज के सदृश कल्प माने सदृश समान तो दग्ध बीज मने जैसे आप बीज को अग्नि में जला दीजिए घूम दीजिए दग्ध मैंने जलाना तो बीज को यदि जला दिया जाए और जला करके इसके बाद यदि भूमि में यदि बोया जाए भूमि में छिटा जाए तो क्या वह बीज कभी उत्पन्न होगा वह कभी भी जो है वृक्ष इत्यादि के रूप में पौधे इत्यादि के रूप में होंगे कभी भी नहीं होंगे तो जैसे जले हुए बीज पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता ऐसे ही वह पौधे इत्यादि के रूप में परिवर्तित तो नहीं हो सकता परिणत नहीं हो सकता ऐसे ही जब योगी क्लेशों को तनु कर देता है ईश्वर क्या बोलते हैं कि की स्वाध्याय इस प्रनिधान के द्वारा तो वह प्रकृष्ट रूप से कमजोर किए हुए क्लेशों को योगी क्या करता है प्रसंख्यान रूपी अग्नि के द्वारा जले हुए बीज के समान अप्रसव धर्मि करिष्यति अप्रसब धर्मी वाला क्लेशों को करेगा इति इस प्रकार अर्थात यहाँ पर जो है अप्रसब्द प्रसव उत्पन्न प्रसब का अर्थ होता है प्रसव धर्म है जिसके अर्थात जिसको जिसके अंदर उत्पन्न करने का धर्म है सामर्थ्य है वह प्रसव हो गया और नव विद्यते प्रसव धर्म यश जिसका प्रसव धर्म नहीं है या मैंने ये शाम जिनके प्रसव धर्म नहीं है अर्थात जिसके अंदर उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है वो अप्रसब हो गया तो दग्ध बीज के सदृश जो है वह क्लेशों को कमजोर के वे क्लेशों को अप्रसब वाला करेगा वह योगी या वह योगी करता है इस प्रकार समझ गए जी हाँ मैंने वह वह जब प्रसंख्या जला देगा तो फिर अब उसके पश्चात वो क्लेश उभरेंगे नहीं क्लेश आएंगे नहीं क्लेश फिर उत्पन्न नहीं होंगे क्लेश ही अपरा मृष्ट सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रति प्रसवाय कल्पयते दूसरा दूसरा वाला है दूसरा से चलेंगे यहाँ से तो। तो फिर है कि जब अब क्लेश समाप्त हो गया ना जी तो क्लेश समाप्त हो गया तो क्या हो गया क्लेश जब ही समाप्त होगा तो तेसाम प्रत अनुकरणाथ क्लेशा क्लेश क्लेशानाम प्रत अनुकरण तेसाम का अर्थवा क्लेशानाम प्रत अनुकरणाथ क्लेशों को अच्छी तरीके से कमजोर करने से कमजोर करने से पुनः क्लेशों से तभी कमजोर जब हो गया तो so, जो प्रज्ञा रितम्भरा प्रज्ञा जगती है ना जी प्रज्ञा आती है तो वह क्लेशों से रहित जब उस प्रज्ञा में बुद्धि में ज्ञान में जब क्लेश नहीं है तो क्लेशों से अपरा क्लेशों से रहित सत्व पुरुष की अन्यता मात्र ख्याति वाले जो सूक्ष्म प्रज्ञा है प्रज्ञा का विशेषण है सब क्लेश अपरा मृष्ट सत्ष अन्य ख्याति मान्यता मात्र ख्याति ही सूक्ष्म प्रज्ञा का विशेषण है रितम्बरा प्रज्ञा जो होता है रितंबरा पीछे आपने पढ़ा है प्रथम पाद में जब रितंबरा प्रज्ञा आती है तो रितंबरा प्रज्ञा आती ही तब है जब क्लेश मन रितंबरा प्रज्ञा क्लेशों से रहित होता क्लेश जब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक तनु नहीं होंगे तब तक जो है व्यक्ति के अंदर जो है व्यक्ति की जो प्रज्ञा है वह क्लेशों से रहित हो ही नहीं सकता इसलिए करें कि क्लेशों को जब व्यक्ति तनु करता है तो तनु करने के बाद पुनः उसकी जो प्रज्ञा है तो वह क्लेशों से अपरा क्लेशों से रहित जिनके अंदर क्लेश नहीं है तो विद्यास्मिता राग दिवेश तो क्लेशों से रहित जो सत्व पुरुष के भेद मात्र का ज्ञान करने वाले सत्व और पुरुष ये सत्व है और ये पुरुष है ये बुद्धि है ये पुरुष है आत्मा है इनके भेद अन्यता माने भेद मात्र का ज्ञान वाली जो प्रज्ञा है जो सूक्ष्म जो प्रज्ञा है जो रितम्भरा प्रज्ञा है और फिर विशेषण दे रहे हैं समाप्त समाप्ता अधिकार बोल रहे हैं समाप्त अधिकार चित मे चित्त से अधिकार समाप्त है चित्त का अधिकार माने समाप्त है चित्त का अधिकार जिसके द्वारा जिसके कारण अर्थात जब जब अधिकार चित्त का जो अधिकार है चित्त का क्या अधिकार है भोग अप वर्गार्थम दृश्यम भोग और अपवर्ग भोग कराना तो चित्त का जो है भोग रूपी जो अधिकार है अपवर्ग तो यहाँ पर अपवर्ग की बात नहीं है क्योंकि अपवर्ग भी है ये अधिकार परंतु तो अपवर्ग तो हमें चाहिए ही परंतु तो भोग तो जब व्यक्ति तप स्वाध्याय ईश्वर निधान करता है तो तप स्वाध्याय परिधान करने से क्या होता है अब चित्त के उसके माध्यम से क्लेशों को जब तनु कर दिया तो तनु करने के बाद जब वह क्लेशों से रहित हो जाता है अर्थात उसके चित्त जब क्लेशों से रहित हो जाता है और उस चित्त के अंदर सामर्थ हो जाता है सत और पुरुष के भेद करने का तो उस प्रज्ञा के अंदर वह जो जब चित्त प्रज्ञा आई तो वो समाज के अंदर सामर्थ हो जाता है सतपुरुष को भेद करने का और सूक्ष्म सूक्ष्म जो सूक्ष्मी होती है तो उस समय चित्त का जो अधिकार भोग है वह समाप्त हो जाता है प्रज्ञा चितम्बरा प्रज्ञा जब आती है तभी चित्त का जो अधिकार है भोग करना वह भोग रूपी अधिकार उसका समाप्त प्रज्ञा के कारण ही समाप्त होता है इसलिए जिसके द्वारा समाप्त चित्त से अधिकार है ऐसा हम कर सकते हैं इसका विग्रह कि जिसके द्वारा चित्त का अधिकार समाप्त हो जाता है चित्त का अधिकार क्या है जी चित्त का अधिकार है भोग कराना ये क्योंकि दृश्य भोगाप वर्गार्थम दृश्य दृश्य जो है भोग अपवर्ग के लिए है तो वह समाप्ता अधिकार वाले जो प्रज्ञा है वह प्रति प्रसवाय कल्प्य प्रति प्रसव के लिए समर्थ होंगे तभी समर्थ होंगे। प्रति प्रसव मतलब क्या हुआ जी प्रसव से उल्टा प्रसव का हुआ उत्पत्ति तो प्रति प्रसव का क्या मतलब हुआ प्रलय जी। प्रति प्रसव प्रसव का उल्टा तो उत्पत्ति का उल्टा क्या हुआ प्रलय। विनाश हुआ ना जी प्रलय हुआ ना? जी। तो प्रति प्रसव के लिए प्रति प्रसव में वह समर्थ हो जाता है अर्थात उसको प्रज्ञा जो है वह रितंबरा प्रज्ञा अब जो है प्रति प्रसव हो जाएगा वह नष्ट हो जाएगा प्रति रितम्बरा प्रज्ञा जब आती है तब जो है रितम्बरा प्रज्ञा के बाद ही अध्यात्म प्रसाद होता है ना जी हाँ जी तो अध्यात्म प्रसाद होता है तो ये रितम्बरा प्रज्ञा आई तो वह विस्तु को संप्रजा समाधि की सिद्धि होती है ऐसे करते करते करते फिर अभ्यास करते करते फिर असम प्रजा समाधि की सिद्धि होती है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब अधिकार माने समाप्त है अधिकार जिसका ऐसा भी जिसके द्वारा अधिक का अधिकार, अधिकार समाप्त हो जाता है समाप्त है अधिकार जिसका प्रज्ञा का अधिकार समाप्त हो गया है ऐसा भी तो हो अर्थात भोग और अपवर्ग रूपी जो अधिकार है तो अपवर्ग ने भोग रूपी जो अधिकार हो गया वह समाप्त हो गया है जिस प्रज्ञा का क्योंकि प्रज्ञा के माध्यम से ही आ, अधिकार समाप्त हो जाता है जब प्रज्ञा हो जाती है तो तो समाप्ता अधिकार वाले जो प्रज्ञा है वह प्रतिप के लिए अर्थात तो विनष्ट कल्प प्रलय को प्राप्त होने के लिए विनष्ट होने के लिए वह समर्थ हो जाएगा जब व्यक्ति क्रियायोग करेगा तो समझ गए हाँ जी हाँ क्रिया योग करने से ही वह समर्थ होगा प्रज्ञाए समर्थ होगी नष्ट होने में आगे करें अथ के क्लेसा कियतो वाहि बोल रहे हैं कि भाई क्लेश के क्लेशा क्लेश कौन है और कियो वाह कितने हैं के क्लेशा क्लेश क्या है और कितने हैं क्लेश का क्या नाम मैंने कौन है क्लेश मैंने कौन है मतलब क्या क्लेश और कितने है के कलेश क्लेस क्लेश कौन है क्लेश कितने हैं और मन की अंत तो कितने हैं तो इसका उत्तर दे है कि की अविद्यास्मिता राग द्वेश अभनिवेश ये कलेश आविद्यास्मिता राग द्वेश और अभनिवेश ये क्लेश है आगे हाँ करें क्लेशा पंच विपर्या क्लेश जो है ये विपर्य वृत्ति जो है क्लेशा पंच विपर्य क्लेश जो ये पांच विपर्य वृत्ति है क्लेश एक वृत्ति ही है जो विपर्य मिथ्या ज्ञान विपर्य ही मिथ्या ज्ञान अत प्रतिष्ठम तो क्लेश जो है वह एक वृत्ति है विपर्य वृत्ति है कौन सी वृत्ति है जी विपर्यय पर्यावृत्ति विपर्यावृत्ती विपर्य तो आगे कर रहे पंच विपर्य पंज, पंज ये अर्थ है स्पन्द माना या संद ऐसा भी पाठ मिलता है स्पंदमाना भी पाठ मिलता है और संद भी पाठ मिलता है दोनों तो वो जब क्लेश जो है वे क्लेश या चंद माना मने वह क्रियान्वित होते हुए क्लेश जब वह क्रियान्वित होने लग जाता है वह जब अपना कार्य कार्यान्वित होने लग जाता है कार्य करने लग जाता है तो यहाँ पर है कि चंद माना या स्पंद वह वे क्लेश क्रियान्वित होते हुए गुणाधिकार गुणाधिकारम दृढ़यंती या दृढ़ंती दोनों पाठ में मिलता है दृढ़यंती दृढ़यंती बोल रहे हैं कि ये जो क्लेश है क्रियान्वित होते हुए कार्यान्वित होते हुए गति को प्राप्त होते हुए जब अर्थात तो ये जब क्रिया करते हैं जिस समय यह क्लेश व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है यह जब अपने वर्तमान दशा में होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं तो क्रियान्वित होते हुए गुणाधिकारम दृढ़ गुण का जो अधिकार है उसको दृढ़ करते हैं मजबूत करते हैं क्लेश यदि क्लेस उभरा हुआ हो क्लेश यदि विद्यमान दशा में हो अद्यास्मिता राग दिवस अभनिवेश वर्तमान में हो गति कर रहा हो क्रियान्वित हो कार्यान्वित हो तो कार्यान्वित होते हुए जो क्लेश है गुण के अधिकार को और मजबूत करता है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के अंदर क्लेश है ये हर एक व्यक्ति विशेष के लिए है हमारे लिए आपके लिए आ, सामने जो भी है मेहता जी है जो भी है जो भी व्यक्ति हो गया हर व्यक्ति आपके बच्चे हमारे बच्चे आपकी पत्नी मेरी पत्नी हर व्यक्ति जो पर्सनल रूप में सबके लिए कहा जा रहा है बोले जिस जिस व्यक्ति के अंदर क्लेश है अविद्यामिता राग द्विश अभनिवेश क्लेश है यह अविद्यामित राग देश क्लेश जब ये अपने कार्य रूप में होगा क्रियान्वित होगा कार्यान्वित होएगा, यह जिस व्यक्ति के अंदर में वर्तमान होगा तो ये क्लेस जो है गुणाधिकार को मजबूत कर देता है और गुणाधिकार क्या है जी गुण क्या है गुण है सत्व रजस गुण क्या है जी सत्व रजस्तित। और रजस समस और बंधन जैसे कह लीजिए इसके गुण का मतलब हो तो सतरजस सम का मतलब होता है इस गुण का सत्र समस का क्या अधिकार है सत्य समस का अधिकार है संसार का कार्यारंभण, कार्य का आरंभ करना उसका अधिकार है जैसे जैसे आप सपोज दैट कि आप यदि आप यदि आर्य के अधिकारी हैं तो आपका अधिकार क्या है आपके अधिकार क्षेत्र में जो भी चीज आएगा उसको उसको क्रियान्वित करना यही तो अधिकार है ना जी तो हाँ जी हाँ जी क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी या यहाँ पर ओबामा जी हैं तो इनका अधिकार क्या है भाई इनको जो अधिकार मिला है तो इनका अधिकार है उन क्रियाओं को शुरू करना वो क्रियान्वित करना उस क्रिया को लागू करना यही अधिकार है ना जी हाँ जी तो ऐसे ही गुण का क्या अधिकार है गुण का अधिकार क्या है कार्य को प्रारंभ करना अर्थात सृष्टि का प्रारंभ करना संसार को प्रारंभ करना तो हर एक व्यक्ति का अपना संसार है ना जी हाँ जी हमारा संसार हमारा शरीर है हमारा हमारी बुद्धि है ये सब हमारा है संसार ये जब व्यक्ति के अंदर अविद्या होती है अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश होती है तो ये अविद्या अस्मिता, राग द्वेष उस व्यक्ति के को जो है उस व्यक्ति को पुनः बार बार जन्म दिलाता है बार बार जन्म दिलाता है अर्थात जब तक शरीर में, जब तक आत्मा के अंदर अविद्या रहेगी जब तक अस्मिता रहेगा जब तक राज द्वेष और मृत्यु का डर रहेगा तब तक व्यक्ति कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता तब तक गुण का जो अधिकार है शरीर को बनाना शरी, मनुष्य को उत्पन्न करना उत्पन्न करना और नष्ट करना जन्म और मृत्यु जन्म लेगा मरेगा जन्म लेगा मरेगा जन्म लेगा मरेगा इसी ये जो प्रकृति का कार्य का आरंभन है कि बुद्धि मन अहंकार चित्र शरीर ये सब का आरंभ करना ये जो आरंभ कर आरंभन है इस आरंभन को ये मजबूत करते हैं क्लेश कौन से क्लेश जब ये चंदमान होते हैं जब ये क्रियान्वित होते हैं जब ये कार्यान्वित होते हैं जब ये वर्तमान दशा में होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर तो वो क्लेश जो है गुण के अधिकार को मजबूत करते और स्ट्रॉन्ग करते हैं जिससे कि फिर व्यक्ति जन्मता है मरता है जन्मता है मरता है जन्मता है मरता है समझ गए तब तक व्यक्ति मान जब तक ये राग रहा द्वेश रहा कुछ भी रहेगा तब तक व्यक्ति जन, मतलब जो है वह उसका गुड़ा अधिकार था उसके मन नहीं समाप्त हो सकता उसकी बुद्धि नहीं समाप्त हो सकती उसका प्राण नहीं समाप्त हो सकता उसका शरीर नहीं समाप्त हो सकता उसका अहंकार नहीं समाप्त हो सकता उसका चित्र नहीं समाप्त हो सकता ये यदि इसको यदि नष्ट करना है अर्थात नष्ट करने का मतलब यह है कि यदि बुद्धि को उसके खर्म में विलीन करना है प्रकृति में यदि मन को उसके कारण में विलीन करना है यदि अहंकार को उसके कारण में विलीन करना है यदि शरीर को उसके कारण में विलीन करना है और फिर यदि जन्म नहीं लेना है यदि ऐसी बात है तो अपने अंदर से राग द्वेष ईर्ष्या अविद्या इन सब को हटाना पड़ेगा तो यही करें कि तेज चंदमाना या स्पंदमाना पुणाधिकारंभ वे स्पन्दमान होता हुआ वे गतिशील होता हुआ वे कार्यान्वित होते हुए जो क्लेश हैं वह गुण के अधिकार को मजबूत करते हैं दृढ़ करते हैं समझ गए आरंभ भी भी करते हैं भी करते हैं हैं और मजबूत दोनों। न, न, न, आरंभ तो गुणाधिकार को मजबूत करते हैं, अर्थात गुण का जो आरंभन है क्रिया के संसार को बनाए रखना यह हो गया ना गुणाधिकार आरम्भन संसार को संसार को बनाए रखना ये गुना रंग बन जी न हाँ जी समझ गए हाँ जी संसार तो दो दो को प्रिया, ना जी समझ गया प्रसव हैवे प्रसवन कहते हैं प्रवाह को जैसे है ना जी प्रसवन हो गया चूना श्रवती जैसे पानी इत्यादि है ना जैसे किसी कोई बर्तन फूट गया तो उसे श्रवण हो रहा है मैंने उससे श्राव हो रहा है उससे जो है निकल रहा है तो चंद माना का मतलब अर्थात प्रसवित होता हुआ अर्थात वह श्रवित होता हुआ वह तो जब ही आप का कोई भी चीज तो गति ही रहेगा ना जी, जी. और स्पंद का मतलब विगति है स्पंदन किया स्पंदन के अर्थ स्पंदन करता है तो गति ही अर्थ तो है तो मानव ही ठीक है स्पन्द मानव दोनों तरह का पाठभेद मिलता है तो वह क्रियान्वित मतलब सरल अर्थ वाकी हुआ वह जब क्रियान्वित होगा कार्यान्वित होगा भी मुण भी मुण तो वो जो कार्यान्वित हुए तो क्लेश गुणाधिकार जो है अर्थात शरीर स्री, को बनाए रखना ये गुणाधिकार हो गया शरीर का कार्यरम मन शरीर का जो कार्य गुण का जो कार्य है शरीर को बनाना बनाए रखना इस को मजबूत करता है अर्थात बार बार हुआ जो है शरीर में आएगा फिर मरेगा शरीर में आएगा मरेगा परंतु मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता समझ गए तो और आगे दूसरी बात क्या परिणाम परिणामम अवस्थापयती तो परिणामम अवस्थापयंती मान परिणाम को वो तो एक तो वक्त सृष्टि को बनाए रखना शरीर को सृष्टि मान शरीर यहाँ पर व्यक्ति हर व्यक्ति विशेष के लिए हर व्यक्ति के लिए तो शरीर को बनाए रखना सृष्टि को सृष्टि शरीर रूपी सृष्टि को बनाए रखना शरीर रूपी सृष्टि का आरंभन शुरू होना ये अब यह परिणामम अवस्थापन परिणाम को अवस्थापित करते हैं परिणाम को स्थापित करते हैं वे क्लेश अर्थात वह जब क्रियान्वित जब क्लेश होते हैं तो परिणाम परिणाम क्या हुआ प्रकृति का जो अधिकार है कार्यारंभन तो प्रकृति का अधिकार होगा कार्यारंभन तो जब वह कार, कार्यरंभन को मजबूत कर ही रहा और मजबूत करेगा अब जो है सृष्टि बनना शुरू हुआ अर्थात परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई जब शरीर बनाया तो सबसे पहले वह कार्यारंभन जो हुआ उस कार्यारंभन में सबसे पहला जो है प्रकृति का जो विकार है वह महातत्व है तो महातत्व के रूप में परिणत हो गया प्रकृति सत्ता और अब जो है महातत्व जो है परिणत हो जाता है अहंकार के रूप में अहंकार परिणत हो जाता है शब्द स्पर्श रूप असग के रूप में और सेंसेस के रूप में और मन के रूप में इ, सेंसेस के रूप में और चित्त के रूप में मन के रूप में तो ये परिणाम है तो ये क्लेश ही क्लेश जो है परिणाम को स्थापित करते हैं अर्थात परिणाम को स्थापित करने का मतलब ये हुआ कि क्लेश ही जो है यह मन को बनाता है क्लेश ही जो है बुद्धि को बनाता है क्लेश ही जो है अहंकार इत्यादि को स्थापित करते हैं क्लेश ना हो तो न मन बनेगा व्यक्ति का, का न बुद्धि बनेगा न चित्त बनेगा न अहंकार बनेगा कुछ भी नहीं बनेगा तो यहाँ पर यही कहा कि क्लेशा क्या बोल रहे हैं कि ये परिणामम अवस्थापयती परिणाम को जो है करते हैं परिणाम परिणाम को स्थापित करते हैं समझ जी हाँ जी परिणाम को मैंने परिणाम का मतलब हुआ कि वह मन बुद्धिजित अहंकार इत्यादि के रूप में जो परिणत हुआ वो परिणाम उस परिणाम को दुबार अब, दुबार अब स्थापित करते हैं आ? नहीं दोबारा दोबारा जब तक उससे मुक्ति नहीं होगी उसी को करते हैं हाँ। मन को को अहंकार को हाँ। तो ये परिणाम अवस्थापयन्ति परिणाम मन बुद्धिचित अहंकार इत्यादि जो परिणाम है इसको स्थापित करते हैं अवस्थापित करते हैं और कार्य कारण स्रोत उन्नमयंती कार्य और कारण कार्य और कारण स्रोत कार्य हो गया प्रकृति कारण सॉरी कार्य हो गया महातत्व अहंकार इत्यादि और प्रकृति हो गया कारण तो हर एक दूसरे का जैसे प्रकृति हो गया कारण महातत्व हो गया कार्य अहंकार हो गया कार्य महात हो गया कारण शब्द स्पर्श रूप से गंध हो गया कार्य शब्द स्पर्श रूप से शब्द स्पर्श रूप से गंध हो गया कार्य और क्या बोलते हैं कि अहंकार हो गया कारण तो ये कार्य कारण के जो स्रोत है जो प्रवाह है कार्य कारण स्रोत कि जो प्रवाह स्रोत मन प्रवाह होता है समझते रहे जी हाँ जी तो कार्य कारण स्रोत उन्नमयंती कार्य और कारण रूपी जो प्रवाह है, है, है कार्य और कारण रूपी जो स्रोत है कार्य या कारण के जो प्रवाह हैं कार्य कारण रूपी जो प्रवाह या स्रोत उसको उन्नमयंती बढ़ाते हैं अर्थात ये कार्य कारण की परंपरा रहेगी ही ये कार्य होगा ये कारण होगा यह कार्य होगा यह कारण होगा उस व्यक्ति के लिए तो इसलिए कार्य कारण का जो प्रवाह है स्रोत है उसको बढ़ाते हैं समझ गए जी और आगे क्या करे की परस्परानुग्रह तंत्री भूतवा कर्म विपाकम चरंती तो परस्पर अनुग्रह तंत्री या भूय दो तरीके का पाठ है तो परस्पर एक दूसरे के एक दूसरे के अनुग्रह तंत्री होकर कर्म विपाक का अभिनिर् कर्म विपाक को प्रकट करते हैं ये कर है। तो कर्म विपाक को प्रकट करते हैं इसका मतलब क्या हुआ जी परस्पर अनुग्रह तंत्री होकर एक दूसरे के अनुग्रह का तंत्री होकर वैसे इसका लेटरल मीनिंग करेंगे तो परस्पर तो एक दूसरे हो गया एक दूसरे गया, अनुग्रह का अनुग्रह कहते है मैं शब्द कल्प रूप में देख रहा था तो अनुग्रह का अर्थ किया है कि दरिद्रता जनित दुख हरने इच्छा या दुख हरण मान दुख को हरण करने की जो इच्छा है दुख को क्या बोलते हैं दुख को नष्ट करने का दुख को दूर करने की जो इच्छा है हरन करने की जो इच्छा है उसको अनुग्रह कहते हैं तो दुख को दूर करने की इच्छा तो यहां पर क्या है परस्पर अनुग्रह तो वहां पर तो दुख को दूर करने की इच्छा तो यहां पर अनुग्रह का यह अर्थ नहीं होगा कोई किसी को कभी अनुग्रह करता है यदि कोई भी व्यक्ति अपने मन में चाहता कि उसका दुख का दु, उसका दुख, दुख दूर हो जाए दुख को दूर करने की इच्छा रखता है तो वह उसको सहयोग कर रहा उसकी सहायता कर, कर, कर रहा है सहयोग नहीं कर रहा कर रहा कर रहा है ना तो अर्थवाद की परस्पर अनुग्रह मतलब एक दूसरे के सहयोगी या एक दूसरे के सहयोग ऐसा भाव निकला अनुग्रह का लिटरल भी नहीं हमने आपको बता दिया उसका जो शब्द का में बताया जो है तो आप यदि देखना चाहें तो शब्द का कब्ज में देख सकते हैं अनुग्रह का पर प्रतुर्ण वहां पर जो देखा जाता है यदि कोई भी व्यक्ति किसी के दुख दूरन करने की चाह होती है जिस व्यक्ति के अंदर दुख को हरण करने की चाह है चाह होती है तो वह जब तक सहायता नहीं करेगा तब तक उसका दुख का दूर नहीं होगा इसलिए हम मोटी भाषा में सामान्य रूप में कह सकते हैं कि एक दूसरे के सहयोगी एक दूसरे का अनुग्रह मने सहयोग और तंत्री तंत्री जो है तंत्री का अर्थ होता है तंत्री में तंत्री कुटुम्ब धारणे हैं तंत्र यती तंत्री मने तंत्री कार्त जैसे वीणा है कुटुम्ब कहते हैं परिवार को बसुधै कुटुम्बकम ये संपूर्ण संसार ही कुटुम्ब है तो तंत्री कहते हैं वैसे लिटरल मीनिंग जो हो जाएगा जो कुटुम्ब को धारण करके रखता है वो तंत्री है तो जैसे वीणा है वीणा को तंत्री कहा जाता है क्योंकि तो जब व्यक्ति बजाता है वीणा इत्यादि को तो वह वीणा इत्यादि क्या बोलते है कि वह व्यक्ति को है धारण करके रखता है वह वीणा जो है व्यक्ति को धारण करके रखता है ऐसे ही यहाँ पर पंथी एक दूसरे के सहयोग के अधीन होकर भाई कोई किसी को धारण करके रखता का मतलब क्या हुआ जी अर्थात जब व्यक्ति वीणा बजाता है तो वीणा क्या किया व्यक्ति को अपने अधीन कर लिया कि नहीं कर लिया वी, वीना जब बज रहा हो और उसको अच्छा लग रहा हो तो वह जो है तंत्री जो है वीणा है उसको धारण करके रखता है उसको अधीन अपने अधीन में रखता है यही अर्थ करेंगे ना जी तो ऐसे ही परस्पर अनुग्रह तंत्री का क्या अर्थ हुआ मैंने एक दूसरे के एक दूसरे के सहयोग के अधीन होकर अर्थात पहले का अभिप्राय है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये परस्पर एक दूसरे का सहयोग सहयोगी है हमारे अंदर भी राग है तो ऐसा हो नहीं सकता कि द्वेष नहीं हो हमारे अंदर भी एक भी है राग है तो द्वेष भी है मृत्यु का डर भी है यदि द्वेष है तो राग भी है मृत्यु का डर भी है अस्मिता भी है माने एक भी यदि हमारे मन के अंदर है तो ऐसा नहीं कह सकते कि राग है और द्वेष हमारे अंदर नहीं है तो ये झूठी बात हो जाएगी एक दूसरे का अनुग्रह एक दूसरे के सहयोग के अधीन है एक दूसरे को सहयोग करने वाला है जहा जहाँ राग होगा वहाँ वहाँ अविद्यास्मिता द्वेष और अभिनिवेश होगा ही जहाँ जहाँ अभिनिवेश होगा वहाँ पर जो है अविद्यामिता राग द्वेष होगा ही जहाँ पर जहाँ द्वेष होगा वहाँ पर अविद्यामिता राग और अभिनिवेश होगा ही जहाँ जहाँ अविद्या होगी वहाँ पर जो है अस्मिता राग द्वेश अभनिवेश होगा ही तो ये परस्पर अनुग्रह तंत्री भूतवा मैंने एक दूसरे का सहयोगी होकर एक दूसरे के सहयोग के अधीन होकर कर्म विपाक अभि निर्वहनती अभी, अभी निर्हरंती कर्म जो विपाक है कर्म है उस कर्म का विपाक है जाति आयु भोग कर्म का क्या विपाक है जी जाति आयु भोग हाँ कर्म का विश है जाति आयु भोग तो वो जाति आयु भोग को अभी प्रकट करते हैं लाते हैं माने ये क्लेश जो है क्लेश के संबंध में कहा जा रहा है कि की जो संध्यमान क्लेश है यो जो कार्यान्वित क्रियान्वित जो, जो क्लेश है वे एक दूसरे के सहयोग के अधीन होकर और एक दूसरे के सहायक होकर कर्म का जो फल है उस कर्म फल को जो है प्रकट करते हैं अर्थात अभी होते इसलिए जब तक अविद्यापिता राग में सब निवेश होगा तब तक जाति आयु भोग मिलता ही रहेगा समझ गए जी? जी। कोई शंका तो नहीं है ना। अब आगे हैं। है अविद्या क्षेत्र उत्तरे प्रसुत विच्छिन्नोदाराण सुन रहे कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरे ये जो पीछे अविद्यामिता राग द्वेश अभिनिवेश ये जो पांच क्लेश कहा है इनमें से जो उत्तर के जो अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये चार जो क्लेस हैं उत्तर के जो चार क्लेश हैं उनका जो क्षेत्र है उनका जो, जो प्रसव भूमि है उसका जो उनका जो उत्पत्ति स्थान है तो आगे जो अस्मिता राग द्वेष में से इसका वह प्रसम भूमि है उत्पत्ति स्थान है अविद्या क्षेत्र है क्षेत्र को उत्पत्ति स्थान को जहां पर जैसे व्यक्ति अन्य इत्यादि उपजाता है तो ऐसे ही उत्तरे शाम उत्तरे शाम कलेश उत्तर के जो क्लेश है अस्मिता राग द्वेष क्या मन बोल रहे हैं कि उत्तरे मन उत्तरे सॉरी अविद्या क्षेत्र उत्तरे शाम उत्तरे शाम अर्थात अस्मिता राग इनका वह क्षेत्र है अविद्या मूल है कारण है अर्थात इस अविद्या के कारण ही व्यक्ति के अंदर अस्मिता भी होता मतलब अस्मिता भी व्यक्ति के अंदर होता है राग भी होता है भी होता है भी होता समझ गए तो उत्तर के आगे जो है उसमें विशिष्टता है उस विशिष्टता के कारण कर रहे कि प्रसुप्त तनु विन उदाहरणाम वो आगे के जो अस्मिता और आगे सब निवेश है वहा तो या तो प्रसुप्त है सुए हुए होते हैं तो या तनु कमजोर या विच्छिन्न दबे हुए टूट टूट कर प्रकट होने वाला टूट टूट कर विच्छिद्या विच्छिद्य आगे जो पढ़ेंगे इसमें महर्षि वेद्याज ने स्वयं इसकी व्याख्या की है जो क्या आपको बताऊंगा विचिद्या मतलब टूट टूट करके उसी रूप में पुनः पुनः जो है प्रकट होना तो यहाँ पर विच्छिन्न मतलब दबा हुआ तो ये प्रसुप्त सोया हुआ फलू कमजोर विन्न दबा हुआ टूट टूट करके प्रखट होने वाला और उदार और उदार जो वर्तमान में होता है इन चार प्रकार वाले ये चार प्रकार वाले ये जो करे ये जो प्रसुत तनु विन्न उदार है इन चार प्रकार वाले जो अस्मिता राग अभिवेश है उनका जो क्षेत्र है वह अविद्या है समझ गए जी? जी। आगे कर रहे कि अत्र अविद्या क्षेत्र प्रसन्भूमि ही अत्र माने यहाँ यहाँ अर्थात इनमें ये जो अविद्या अस्मिता रागवेश अभिवेश जो पांच क्लेश हैं, इनमें में जो अविद्या है क्षेत्र मन प्रसम भूमि ही प्रसव भूमि है उत्पत्ति स्थान है किनका अस्मितादी नाम चतुर्विध कपल मन विकल्प नाम बोले ये अविद्या जो है वह क्षेत्र अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रथम भूमि क्षेत्र की व्याख्या कर रहे हैं प्रथम भूमि ही अविद्या जो है क्षेत्र है वह प्रसव भूमि उत्पत्ति का स्थान है किनका क्षेत्र है उत्तरे वो जो प्रसव भूमि है अविद्या उत्पत्ति स्थान किन के तो आगे जो आगे वालों के है। क्या है अस्मिता राग द्वेष द्वेश ये जो अस्मिता राग जो दिवेश चतुर्विधक विकल्प नाम चार प्रकार के चार प्रकार वाले जो है चार भेद वाले जो है, अस्मिता दी, भेद वाले है उनके उत्पत्ति स्थान हैं विकल्पन क्या प्रसुप्त तमु विचिन उदारा नाम मैंने सोया हुआ तनु कमजोर को प्राप्त हुआ विचिन्न वो जो दबा हुआ और उदार वर्तमान प्रकट वर्तमान वाले जो उदार तो ऐसे पशु प्रतम उदार वाले चार प्रकार वाले विकल्प क्या बोलते हैं पशुप्रतम विचिन्न उदार स्वरूप वाले जो अस्मिता राग जो निवेश है इनका जो उत्पत्ति स्थान है वह उत्पत्ति स्थान अविद्या है अविद्या के कारण ही बच्ची के अंदर अस्मिता होता है और उसके अलग अलग स्टेज है समझ गए जी उसके बाद जो है कि प्रसुप्ति क्या है तत्र का प्रसुप्ति तो प्रसुप्त मैंने प्रसुप्त सुप्त का की व्याख्या का है। परंतु जो है आज इतना तो नहीं रहने देते है नींद आ रही है थोड़ी सी मुझे अच्छा। है, कोई बात नहीं आप, आपको आपको दिख रहा होगा में रुक जाता हूं आप पे फील किया मैं इसलिए ऐसा हो गया कोई बात नहीं हमने तैयार पूरा किया हुआ है तैयार पूरा तो, मैं किया तो, था इसको तो तो परसों नहीं होगा मगर अगले बुधवार का मैं यू नो प्रयत्न पूरा करूंगा की कुछ काम ना उस दिन ठीक है ठीक है जी मैंने तैयार किया हुआ था तो मुझे अच्छा। परंतु यह है कि अभी जो नींद आ रही है इसलिए मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगा कोई बात नहीं अच्छा तो फिर वीर शुक्र कल परसों का नहीं है आप जी जी जी ठीक है जी मंत्र पाठ करते हैं ओम पूर्ण मदनमिद पूर्णम दक्ष्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा शिष्यतेम शांति शांति शांति शांति शांति बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी नमस्ते जी नमस्ते